आ गए कई कई हो गई विधवा मंथरा की शरण ली उसने राम की नहीं दशरथ को मरना पड़ा उन्होंने राम की शरण नहीं ली कई कई की शरण ली तो कर्म की शरणागति या प्रकृति की शरणागति या जीव की शरणागति ये हीन शरणागति है और हीन की शरण कल्याणकारिणी नहीं होते शरणागति देना हो तो परमात्मा का लेना मां मेकम एकम शरणम्रज अब वो मां मेकम जो है उसको चाहे आप वेदांत की रीति से लीजिए और चाहे भक्ति की रीति से लीजिए मधुसूदन सरस्वती ने बहुत बढ़िया इसका समन्वय है लोग पहले गीता पढ़ते थे वो एक समय था जब गीता पढ़ा करते थे सवेरे उठ के मैं था और मेरे एक मित्र थे आनंदो साहब तो एक अवधूत था अभी वो भी जिंदा है मुजफ्फरनगर में अभी गया था तो पहले तो उसकी उम्र इस समय है तयासी तिरासी बरस की है अवधूत है नहीं नहीं पैसा नहीं रखता और सुदर्शन सन भी रखते हम लोग चार जने एक साथ बैठते आठ दस गीता की पुस्तकें ले लेते कोई ज्ञानेश्वरी सुनाता तो कोई लोकमान्य से लगता गीता रहस्य सुनाता कोई शानकर भाग सुनाता कोई मधुसूदन सुनाता ऐसे बारी बारी करते हम लोग एक ही श्लोक एक श्लोक दो श्लोक ले लेते और उस पर सब की टीका हैं और फिर बाद में उस दिन के लिए वही श्लोक रहता कि आओ इस पर विचार करें बच्चे तो थे उस समय तो मधुसूदन सरस्वती ने बहुत बढ़िया इसका समन्वय क्या शरणागति होती है तीन तरह से अब आप वो करते हैं पहली शरण है मैं उच्च परमेश्वर का ही सत्य हम दूसरी शरणागति है मात तुम मेरे हो तुम्हारे शिवाय मेरा और कोई नहीं है दोनों में फर्क है समूह पड़ा पहले में मैं उसका न देखो वो तो कहीं छिपा हुआ है परोक्ष है कहीं दूसरे जगह और विश्वास है कि मैं उसका हूं विश्वास प्रधान कर लागत हुई हो परमेश्वर कहीं है सातवें आसमान में है कि बैकुंठ में है कि द्वारका में है कि पांच हजार मेरे पहले है कि निराकार है कि साकार है कुछ है मैं उसका एक शरणागति दूसरी शरणागति क्या है कम आस ये है परमेश्वर ये रहा परमेश्वर बिल्कुल प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है ये है श्याम सुंदर मुरली मनोहर सीता और श्याम सुंदर ये जगत का साख्ता अंतरामी सबका संचालन करने वाला जो सूर्य को नियमित रखता है चंद्रमा को नियमित रखता है धरती समुद्र को नियमित रखता है जिसके नियम में रह करके हवा ठीक चलती है ग्रह नक्षत्र सारे अपना अपना काम करते हैं समय पर सृष्टि प्रलय होता है ये परमेश्वर जो कर में भरपूर है कौन है कम मेरा परमेश्वर प्रत्यक्ष है और अपनी ममता है उसमें ये मेरा स्वामी रहा ये मेरा मित्र रहा ये मेरा ये मेरा पुत्र रहा ये मेरा पति रहा ये मेरा अंतर्ज्ञानी आत्मा रहा ये दूसरी शरणागति है और तीसरी शरणागति उन्होंने कही सचवाह इति इधा भगवत क्षरण सदना पाठता वो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा तीसरी शरणागति क्या है मैं ही परमात्मा हूँ परमात्मा ही मैं हूँ ये तीसरी शरणागति है अगले विश्वास भी आ गया ममता वाला प्रेम ममता ममता अपने प्रेम में ममता होती हो ये मेरे है प्रेम की पहचान ही ये बताई गई है चंद मतरण तक स्वाम तो ममता भावक व सान्द्रात्मा बुद्धि प्रेमाने करते थे प्रेम किसको कहते हैं कि एक तो हृदय में कोमलता हो कठोरता कोमल तो हृदय से ममता की गुहर लगाकर कर ये मेरा है और ऐसा कारा भाव हुआ कि मेरा मेरा मेरा ये मेरा है इसको प्रेम बोलते हैं तो एक हुआ विश्वास और एक हुआ प्रेम और एक हुआ स्वयं तो अपरोक्ष अनुभव इसका नाम है शरणागति तीन तरह की शरणागति जी मधुसूद सरस्वती जी ने बताया अब नामेक शरणम ब्रजन है आपकी जैसी योग्यता होगी आप योग्यता का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे अपने सीधी दर सीढ़ी चढ़ेंगे महाराज छलान भर के चढ़ छ भर के चढ़ने वाले तो थोड़ी शंका भी होती है ए? हमको अपने मन हम किया है एक बार ऊपर का जो कमरा था वो तो बंद था तारीफ हो गई नीचे से भी तारीफ हो गई एक नौकर था उसने कहा कि मैं अभी ऊपर जाके खोल देता हूँ नौकर जो है जैसे बंदर चले ऐसे पर, काम करने के लिए वो हमारे सामने बंदर की तरह धीप पर चढ़ गया पहली मंजल पर मंजल पर गया और काला खोलते फिर अब महाराज उसने तो हमारा काम किया और हमारे मन में शंका हुई कि बरवा पर चढ़ता है तो कहीं चोरी हुई तो नहीं करता नहीं मेरे मेरे मन में ये शंका हो गई हो तो ईश्वर के मार्ग में चलने वाले भी जब अपनी योग्यता और क्रम को छोड़कर छलांग करते हैं देखो पैसा तो तुम्हारा है परिवार तुम्हारा है शरीर तुम्हारा है सनाती से सनाथी से तो पकड़ लिया पकड़ के रखा है दुनिया को और बोले नहीं नहीं मैंने ईश्वर को भी पकड़ रखा तो बाबा मेरे साथी तो तुम्हारे पास एक है।, है उससे चाहे फन पकड़ो चाहे जन पकड़ो चाहे मकान पकड़ो है? ये भी पकड़ना और वो भी पकड़ना वृथ्वि तो एक ही है तो जो लोग छलांग भरते हैं उनके बारे में शंका होती है कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं है तो पहले बार और दूसरी शंका होती है कि कहीं ये दूंगी तो नहीं है कहीं अज्ञान को ही तो ज्ञान नहीं मानते है और कहीं समझ बूझ के भी तो हा परमात्मा की पकड़ बड़ी अद्भुत है हो। ना तो उसका मैं हू तुम मेरे हो और मैं और तुम एक ही हो माम एकम शरणम्रद तो वहा तो जिम्मेवार जब हम उनके हो गए तब जो कबूतर ठगा हुआ आया और शिविर के आतन के नीचे घुस गया तो कहा मैं तुम्हारी शरण है सभी ने कहा ठीक है सुरक्षित हो अब पीछे से बाज आए बाज इंद्र इंद्र बाज पक्षी बन के आये बोले ये कबूतर हमारा आ रहा है मैं दे रहा मेरा भोजन है तुमने क्यों छिपाया दे दो बोले ये हमारा हम नहीं है अब मेरी इसकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है अहम का सर्वता से क्यों मौके तुम्हारे पीछा करने वाले थे तुमको तकलीफ देने वाले थे तुमको नरक में ले जाने वाले थे अब मैं बचाऊंगा किसी भी ने कहा मैं बचाऊंगा हमारा भोजन छीन रहे हो तुम सो बोले तुम्हें भोजन ही तो चाहिए ले मेरे शरीर अपना शरीर काट के हो अपना शरीर काट के दे दिया लेकिन शरणागत का परित्याग नहीं छी तो अहं सर्व पापी प्यो मौके तुम्हारे पीछे पाप लगे एक पाप कहता है तुमको नरक में ले चलेंगे एक पाप कहता है हम यही दुख देंगे है? और एक पाप ऐसा होता है जिसके काम तुमको घर में नहीं रहने देंगे आप जानते हैं उसको ये जो वासना होती है मन में वो आपको अपने हृदय में नहीं रहने देती घर में से निकाल देती है वहाँ जाओगे तो ये खाना मिलेगा वहाँ जाओगे तो ये मिलेगा वहाँ जाओगे तो ये पैसा मिलेगा ये बाथना आपको अपने हृदय में नहीं बैठने देती निकाल के बाहर फेंक देती है ये महाराज बिना सजा की सजा है निर्वाचन पति देव गये ऑफिस और पत्नी जी का फर्श उठा चली गई दुकान में और एयर कंडीशन चल रहा है महाराज को का कोला मिल रहा है हस हाँ हंस के बड़े प्रेम से तारीफ कर कर के घर के लोग तो कभी कोई सास डांट दे कभी ससुर डांट दे कभी पति मुंह टेढ़ा कर दे हैं? कभी तो वहाँ तो इतना आदर इतनी तारीफ मिलती नहीं वहाँ तो बोलते हैं बस ये साड़ी आप ले लीजिए बिल्कुल अच्छा आपकी शोभा बढ़ जाएगी लीजिए और फिर क्या पूछना है अब महाराज वहाँ तो सुनने को मिलती है तारीफ तो आप घर से बाहर क्यों गए आपके घर में कुछ वासनाए ऐसी हैं जो रहने नहीं देती हैं निकाल के दूसरे के घर पहुँचा देते हैं स्त्री के पास जाओ पुरुष के पास जाओ धन के पास जाओ ये पाप ये पाप लगा है वो पाप तो एक पाप तो ये हुआ कि वो आपको तो नरक में ले जाने के लिए आपका पीछा करता है एक पाप ऐसा है जो तो इसी जीवन में घर में रहो और बेचैन रहो दुख भोगते रहो एक पाप ऐसा है जो घर में से बाहर निकाल के ले जाता है और एक पाप ऐसा है महाराज घर में क्या हो रहा है कौन सी चीज कहाँ रख दी है कौन सी चीज कहाँ रख दी है पता नहीं दिन भर खटपट करते रहो अरे वो तो मिलती नहीं है भाई हमारी रखती है है न ये पाप है वो पाप तो भगवान कहते हमारी शरण में आ जाओ हम तुम्हें सब पापों से सब पापों से मुक्त कर देंगे बिल्कुल शोक मोह बिल्कुल मत करो किसी को कुछ पाना ना हो तो वो कहीं जाए क्यों किसी को कुछ पाना ना हो तो कुछ करे क्यों किसी को कुछ पाना ना हो तो वो बोले क्यों बाहर निकले क्यों है हम लोगों के गांव में हो पहले जो खिड़की होती थी ना घर दरवाजा समझो तो कोई नई बहु आती तो उसको बाहर निकलने का तो मौका मिलता ही नहीं, नहीं। वो है वो चाहे छज्जे पर चाहे खिड़की में किड़ की आड़ में कोई देख ले उसको यहाँ भी हम जाते बुलाना तो देखते हैं छज्जे पर बहुत सी खड़ी होती है क्यों छज्जे पर क्यों खड़ी है वो घर में बैठी क्यों नहीं है वो तो जो पुराने लोग थे ना सास ससुर दादा दादी वो बहू को डांटते थे कि दरवाजे पर खड़ा मत होना और खिड़की पर खड़ा नहीं होना ये कोई फले घर के बहू बेटी की ये बात नहीं है पुराने जमाने की बात मैं सुना रहा हूँ आपको तो आजकल की नहीं आप लोगों के लिए तो हमारा तो मतलब ये है कि हमारा मन जो हर समय तो खिड़की में लगा रहता है हाथ में कान में नहीं खिड़की है सब तो नाक में मुंह में जब देखो जब बाहर बाहर झांक रहा, रहा, रहा है बाहर झाक रहा है क्यों झांक रहा है जरूरत से क्यों लगा है इसलिए कि अपने घर में तृप्ति नहीं है और वासनाएं हैं सड़क पर कौन जा रहा है कौन आ रहा है कितनी मोटरें गई कितनी लोग निकल गिनते हो गिनते हैं कि एक मिनट में कितनी मोटर गए लो अगर कोई काम होता है आपको घर में या शांति होती तो मोटर गिनने से क्या आ जाता है तो माँ माँ हम तो आप गर्व पाप है ये विक्षेप ये पाप मन में लगा दुनिया जिस रास्ते नहीं जाना है उसके मील के पत्थर गिनते हैं कि कितने हैं है? तो ये सब जो पाप लगे हैं इनसे भगवान मन की बात देखो भगवान छुपा बोले बाबा ये किसके लिए है कौन सा अधिकारी इसके लिए चाहिए पहले ज़िए ज़िए जागादी जागा दी वो का पहले खूब पूजा कर ले का वो योगाभ्यास व्यास ले का वो कौन अधिकारी है अरे महाराज कल की बात है और ये विमला नंद जी वार्तिक पढ़ रहे थे मैं सुनता हूँ जब जब मौका मिलता है वैसे तो लोग इतना आके झूठ मूठ खेल के बैठे रहते हैं तो हमको भी उनके साथ देना ही पड़ता है बस का किराया है। या मोटर पर चढ़ के चढ़ा है तो हमको भी उनका साथ तो देना ही पड़ता है कंपनी तो देनी पड़ती है तो जब समय बचता है जब विमला नंद जी से बातें पढ़वाता हूँ सुनने के अब कल आया महाराज इसमें स्त्री अधिकारी है वेदांत का कि पुरुष बोले ये बात बिल्कुल नहीं है स्त्री पुरुष सब अधिकारी है वो तो वृद्धारण पर भाग भाष्य हो शंकर भाष्य से पर सुरेश का वार्तिक है विद्याण का वार्तिक सार है ये बात बिल्कुल नहीं है इसमें स्त्री अधिकारी है कि पुरुष अधिकारी है स्त्री पुरुष अधिकारी नहीं हुआ करता का यज्ञ किया हो पूजा किया हो योगाभ्यास किया हो सब अधिकारी लोगों इसके लिए तो शांतिदान की आदि जो सदगुण है अंतकरण के सदगुण वे अधिकार संपदा है तो शरणागति का अधिकारी कौन है एक तो आपके जीवन में होनी चाहिए तपस्या से ना तपस्या संयम होना चाहिए हो और संयतेंद्रिया श्रद्धावाल नृत्य ज्ञान तत्परा संयत इंद्रिया एक थे तो इंद्रियों पर होना चाहिए संयम और श्रद्धावान की जगह पर ना तपस्कार ना भक्ता है कदाचन हृदय में होनी चाहिए भक्ति और तत्पर माने शुश्रूषु होना चाहिए श्रवण की इच्छा और सेवा होनी चाहिए और दूस दृष्टि नहीं होनी चाहिए सदविद्युत प्रणुपाते नित सेवया से वहाँ तीन और श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्परस संजीव दोनों को मिला करके भगवान ने कह दिया कि इसके अधिकार के लिए जात का ब्राह्मण क्षत्रिय की जरूरत नहीं है इसके लिए ब्रह्मचारी सन्यासी की जरूरत नहीं है इसके लिए धर्मानुष्ठान उपादना अनुष्ठान योगानुष्ठान की जरूरत नहीं है इसके लिए तो संयम चाहिए श्रद्धा भक्ति चाहिए सुनने की तीव्र इच्छा चाहिए आ, और दो कुछ हो जाए महाराज संतान में समता चाहिए इससे फिर शरणागति जो है तो भगवान खड़े हो और चट्टान पर खड़े हो और दोनों हाथ फैला के पुकार रहे हैं। आओ मेरे प्यारे आओ मेरे हृदय से लग जाओ तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है ये देखने की कोई जरूरत न तपस्कार नक्ताये कदाचनो न चाशुशूष वैवाच्यम न चम गोप्य सू नमो अक्वैसेला गगन नलिनीवेश बार बार ज्ञान अज्ञान की है। अर्जुन कहते हैं कि मैं ठीक ठीक समझ नहीं रहा सही सद विदरन नौकरी हम दोनों के पक्ष में से कौन सा पक्ष उत्तम है निर्णय होना चाहिए कि कौन सा पक्ष उत्तम दोषोपहत स्वभाव अज्ञान ने मेरे स्वभाव को उपहत कर दिया का शब्द का अर्थ शब्द में अज्ञान ही है तो। जो वही गारी एक अक्षर अभी दिखा अस्म प्रईति स है जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही वह करता उसका नाम धर्म संबू चेता हमारा ज्ञान धर्म के संबंध में संबू हो गया है मन तो बोध हो गया है तो शोक संवन मानस संता शोक जब श्रीकृष्ण ने संज्ञाना प्रारंभ किया तो प्रज्ञावादाश्च भाव अर्जुन की प्रज्ञा पर आक्षेप तुम्हारी बोली में बुद्धिवाद है प्रज्ञावाद है बुद्धि में बोली में बड़ी बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हो परंतु तुम जानते हो पंडित कौन है विद्वान कौन है प्रज्ञावान कौन है गतासू न गतासूश शोषंती पंडिता प्रज्ञावान की पहचान यह है पंडित प्रज्ञावान सब सब विवेचिनी बुद्धि पंडा जो सत असत का ठीक ठीक विवेचन कर सके अलगाव कर सके उसका नाम पंडा होता है और जिसको पंडा प्राप्त हो गई है पंडा समझाता अस्त इति पंडिता तो बुद्धिमान के वृद्ध तो बुद्धिमान वो है जो शोक को अपने भीतर नहीं रोकने देता कोई बुद्धिमान भी बने और दुख को इकट्ठा करके अपने घर में रखे संग्रह करे तो उसको बुद्धिमान नहीं मानते बुद्धिमान पुरुष अपने जीवन में दुख का संग्रह क्यों करेगा शोक मोह क्यों इकट्ठा करेगा प्रज्ञापराधा दुख मित्री जाते हैं जो हमारे जीवन में दुख दुख दुख मालूम करता है वो हमारी प्रज्ञा का अपराध है हमारी समझ का कसूर है क्योंकि जहाँ समझ होगी वहाँ सत्य होगा और जहाँ सत और सत की समझ होगी वहाँ आनंद होगा सच्चिदानंद चित्त से समझ बनती है सबसे सदाचार बनता है और आनंद से प्रेम बनता है जिसके जीवन में सचिद आनंद का प्रकाश है वो सदाचारी होगा वो समझदार होगा उसके हृदय में से प्रेम निकलेगा यदि दुख का संग्रह ना होता तो दुखी क्यों होता ना समझी का संग्रह नहीं होता तो किन कर्तव्य विमूढ़ को क्यों होता असत का संग्रह नहीं होता तो सदा असदाचारी क्यों था? तो भगवान ने अर्जुन की प्रज्ञा पर ही आक्षेप किया और बोले कि देखो अर्जुन जो अपने आत्मा को जानता है उसमें मरना मारना है। तो है वेदा विनाशीन नित्य जय नम जम व्यय कथम सपुरुष पार्थ संघातिक क्या तुम अपने आत्मा को जानते हो अपने आप को जानते हो उपनिषदों का शंकराचार्य का वार्तिककार का विद्यान स्वामी का सीधे सीधे कहना है कि यदि तुम अपने आप को नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं तो न ईश्वर को जान सकते न जीव को जान सकते न जगत को जान सकते पहले अपना आप होता है तब दूसरे का ज्ञान होता है आत्मान मनोवेद्य है सर्वम गते हैं अपने को जानकर ही अपनी सत्ता को रख कर के ही मनुष्य दूसरी सत्ता को दूसरे को जानता है सब को जानता है जब देखो हाथ में जब मैं आता हूँ तब अच्छा काम बुरा काम करता हूं और जब मैं बुद्धि में आता हूँ तब अच्छाई बुराई को जानता हूँ मेरे बिना बुद्धि अच्छाई बुराई को तो जान नहीं सकती और मेरे बिना हाथ अच्छा बुरा करने हमारी सत्ता से ही इनकी सत्ता की स्कूर्ति है आप जानते हैं अपनी आत्मा को अविनाशी नित्य अज अव्य तो जानते हैं तो कथम सपुर का पार्थ कंध हाथ यदि सिर्फ किसको तो मारेगा और किसके द्वारा अपने ऊपर प्रहार की चोट लेगा उसको न कोई मार सकता न वो मार सकता वेदा विनाशन निश्यम जिनम अजम कथम सुरुषम पाथ वो न कर्म का कर्ता होता है और न कर्म के फल का भोत होता, होता है यहनम वेदी हंसारम ये मन हतम उभ तो नी को न जो अपने को कर्ता समझता है वो अपने को नहीं जानता जो अपने को हाथ मरने वाला मारा जाने वाला समझता है तो वो भी अपने को नहीं जानता ये आत्मा तो ऐसा है कि की नायन हंसी नुम सातवें आसमान की बात करते हो वैकुंठ में ऐसा होता है गोलोक में ऐसा होता है साकेत लोग में ऐसा होता है, है। पांव के नीचे की धरती तो देखती नहीं है कि हमारे पांव के नीचे कंकड़ है की पत्थर है जानने वाला कौन है खुद आ, अपने को तो जानते नहीं और वो जानते हैं तो आसमान के ऊपर वो रहता है आठ बंद करके जानते हैं अज्ञान में कल्पना करते हैं सोचते हैं कि ये जो आकाश में नीली माँ दिखती है ना अरे हमको एक ने बताया था वो एक आजाद में गंदी दर में ये जो आसमान की गहराई है नीलिमा की गहराई पचास करोड़ भोजन है अगो नाथ ऐसी आए होंगे नाथ ऐसी आए होंगे जोजन ऊपर कुल्ल मालिक दुर्धाम सत्यलोक रहता है सत्यलोक दुर्धाम कुल्लय मालिक इतने पचास करोड़ जोजन ऊपर रहते हैं ये भगवान ये सब ज्ञान में होने वाली कल्पनाएं हैं जो अपने को तो नहीं जानता है वो साधवे आसमान के उस पार को क्या जानेगा तो ये गीता जो है हम तो कल्याण परिवार में थे ना गौरखपुर में मेरे मुंह से गीता का एक श्लोक निकलता था बार बार नमाम कर्माणी लिखपंथी न मैं कर्म फले स्प्रिहा जो भी जाना थी कर्म फिर न सब्ध्य मुझमें कर्म का लेख नहीं, नहीं है मन मैं करता नहीं नमाम कर्माण लिखता कर्म फल स्प्रिहा मैं कर्म फल का भरोसा देते हैं न मैं पापी आत्मा हूँ और न मैं सुखी दुखी हूं श्री कृष्ण कहते हैं इसी मांग जो भी जाना चाहिए श्री कृष्ण को ऐसा समझ दो कृष्ण ऐसे हैं कर्म भेर सब सबक हे उसको स्वयं कर्म का कर्तृत्व कर्मफल का भोक्तृत्व और छुट जाएगा तो वहां के एक महारथी ने कहा कि ये कृष्ण के बारे में है आत्मा के बारे में नहीं है अब दूसरे दिन हुआ व्याख्यान और वहाँ व्याख्यान भी देते भागवत पर सीता अच्छा ये क्या इसका कोई यंत्र है कोई तो मंत्र है कोई तो टोना है टोटका है कि हम जाने कि वे कर्म से मुक्त हैं और हम कर्म से मुक्त हो जाए कर्मवेद करते इसका क्या टोना टोटका है क्या यंत्र मंत्र है क्या तंत्र है कि हम जाने की राम ऐसा है नहीं? और श्याम ऐसा हो जाए सोहन ऐसा है मोहन ऐसा हो जाए हम जाने कि श्री कृष्ण कर्म के लेप से कर्तृत्व से भोक्तृत्व से मुक्त है नहीं है उनमें और हम हो जाएं कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्त ऐसा कौन सा टोना तोड़ता है कौन सा जंतर मंत्र है अरे बाबा यदि दोनों का स्वरूप दोनों का आहा, दोनों का आत्मा दोनों का स्वरूप यदि एक नहीं होगा कुंडल को जानने से हीरे को हार को जान जाए और हार को जानने से कुंडल को जान जाए ये कब हो सकता है तो जब दोनों को सोना के रूप में जाने कुंडल भी सोना हो हार भी सोना हो तभी हो सकता है जो श्री कृष्ण की आत्मा है वही अपनी आत्मा है जो अपनी आत्मा है वही कृष्ण की आत्मा है केवल अज्ञान का पर्दा केवल अज्ञान का ही आवरण बीच में है केवल अज्ञान का ही पर्दा है या तो तुम्हारी प्रमा विद्या ब्रह्मांक्य प्रमा उदय होकर के उस ब्रह्म के पर्दे को पार्थ है ही नहीं या भक्ति के बल से भजनीय परमेश्वर आके तुम्हारे चीर का हरण कर ले, चीर हरण कर ले गोपी बस्त्रा कहासल तो में दोनों एक ही हैं इसलिए पर्दा फाड़ने की प्रक्रिया एक ही होगी क्या है क्रमा के द्वारा भ्रम की निवृत्ति यही पर्दा फाड़ने की प्रक्रिया होगी जरा बेदा की बात कर लीजिए प्रसन्न प्रारंभ हुआ भगवान ने बीच बीच में कहा जज ज्ञावा मृतम हम एक ऐसी बात तुमको बताते हैं जिसके ज्ञान मात्र से ही तुम अमृत हो जाओगे हाँ अश्मुते का अर्थ भोजन नहीं होता है वो। अमृतम अश्नुते माने अमृत पीने को मिल जाएगा यह नहीं होता वो तो उसके लिए तो अमृतम अस्नाती होगा अस्नाती अश्नुते व्यापनो भी अमृतो भवदीप जिसके ज्ञान मात्र से तुम स्वयं अमृत हो जाओगे बीच बीच में ज्ञान के बहुत प्रसंग आए अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो प्रश्न किया कि गीता सुनकर तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ा उस पर भी आप ध्यान देना जरा गीता पढ़ते हो ना भाई गीता सुनते हो गीता पढ़ते हो गीता को बड़ी भारी महिमा वाली पोती मानते हो कई लोग तो कहते हैं कि गीता की पोथी घर में रखी रहे भले पूजा करो कि न करो उसकी बेस्टम में बांध के रखी रहे तभी तब भी कल्याण कर करोथी तो रखी रहे वो बात दूसरी है उसकी पूजा करो ये बात दूसरी है उसका पाठ करो ये बात दूसरी है और उसको हृदय करो समझो ये कच्चिद्रुत पार्थ् तवकाग्रे तो नेतसा कच्चिद्ञान समोह पर नजय गीता सुनाकरी कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कच्चिदे तछ्रुतम पार्थ मेरे प्यारे पार्थ पार्थ माने मेरे खान तुथेरे तो पार्थ प्रथा माने कुंती हो प्रथा माने कुंती कुंती है कृष्ण की बुआ जब कृष्ण पार्थ बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई तुम तो मेरे संबंधी हो हम भाई भाई हैं सका है कच्चित एकाग्रेण चेतसा एक तत्ता अब तुम मुझे बताओ कि कहीं तुमने एकाग्रचित्त से क्या तुमने एकाग्रचित्त से मेरी कही हुई बात सुनी है पार्थ हमारे धर्मनिष्ठ होता है जब युद्ध की तैयारी होने लगी तो कुंती अर्जुन से मिली अर्जुन ने कहा माताजी अब तो युद्ध तो हो के रहेगा तो कुंती बोली जदर्थम क्षत्रियलो आ गता जिस काम के लिए क्षत्रिय माता पुत्र जंती है अब बेटा उसका समय आ गया है क्षत्रिय माता पुत्र जंती है और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अब तुम्हारे धर्म पालन का समय आ गया है क्षत्रिय सूते तस्त कालो तो कुंती का पुत्र है अर्जुन पार्थ है बड़ा धर्मनिष्ठ है तो जीवन तो सदाचारी है ही आपने सुना होगा ना अर्जुन के बारे में अर्जुन जब इंद्रलोक में गए थे इंद्र के पुत्र इंद्रलोक में गए थे इंद्र ने अपने संघासन पर बैठाया हो अर्जुन अब जब वहां अपसराओं का नृत्य होने लगा तो अर्जुन बारंबार, बारंबार बारं उर्वशी की ओर उर देखे इंद्र ने सोचा कि हमारा ये जवान बेटा उर्वशी के रूप लामायण पर मोहित हो गया है महाभारत में एक है बोला तो उन्होंने उर्वशी को संकेत दे दिया कि तुम रात्रि के समय जाकर अर्जुन से मिलना अब जब रात को अर्जुन अपनी शज्ञा पर सोने के लिए तैयार हुए तो उर्वशी आई उनके पास तो नारायणी अपसरा है स्वर्ग में अफसरो भूषण के नाम से प्रसिद्ध है अप्सराओं का आभूषण है वो जब अर्जुन के पास गई तो अर्जुन पलंग पर से उठ के खड़े हो गए उसको हाथ जोड़ा माता प्रणाम हो अब वो तो बहुत चिढ़ी करते हम तो आए हैं तुम्हारे पास दूसरे भाव से और तुम हमको माँ बोलते हो तो बोले कि तुम हमारे पिता इंद्र की भोग्या हो मैं इंद्र का पुत्र हूँ तो मेरी माँ हो उस स्वर्ग में कोई किसी का मां नहीं कोई किसी का पेटम नहीं वो तो देवजोनी है देव जोनी है मनुष्य ज्योनी के नियम वहां लागू ही नहीं होते हैं परंतु अर्जुन ने उर्वशी को मां वो पार्थ है, उसका नाम है पार्थ परमात्मा अर्थ प्रयोजनम जस असौ पार्थ जिसका प माने परमात्मा जिसके जीवन का प्रयोजन है जो श्रीकृष्ण के लिए पैदा हुआ है श्रीकृष्ण के लिए रह रहा है के परमात्मा के लिए हुआ परमात्मा के लिए रह रहा है परमात्मा की प्राप्ति जिसके जीवन का लक्ष्य है उसका नाम पार्थ, पार्टी थी पह परमात्मा। तो सबका रक्षक है राखन है पालन हार है जो सबका पालन पालनहार है उसका नाम प है वही उसके जीवन का कृष्ण ने पूछा कच्चे तो पार, पार तो यही काग्रेण चेतसा तो एक तो सदाचारी है और एक सुनने वाले का ज्ञान एकाग्र हो एकाग्र माने नुकीला हो जैसे संगीन का नोक एक जगह घुस जाता है ऐसे ज्ञान एक वस्तु में प्रविष्ट हो जाए जैसे नुकीली सुई है उसको जहां हारा छेद कर दिया तो ऐसा हमारा चित्त कैसा हो हमारा ज्ञान कैसा हो एकाग्रह एक तो सूक्ष्म हो और दूसरे एक में प्रवेश करें दृश्यते तो अग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी लोग अपनी सूक्ष्म बुद्धि और अग्र बुद्धि नुकीली हो बुद्धि एकाग्र हो और सूक्ष्म हो उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं बुद्धि स्थूल हो ना तो परमात्मा में प्रवेश नहीं करते देखो आके कोई बात करता है किस विषय की बात कर रहा है तो भोग बिलास की बात कर रहा है छोड़ो उसको तो धन दौलत की बात कर रहा है का छोड़ो अपनी कार्य प्रणाली की बात कर रहा है का छोड़ो तो बोले भाई और समाज सेवा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया आप कीजिए धरती की सेवा कर रहे हैं कि प्रांत की जाति की ये समाज की राज्य की बहुत धनो नारायण आरण बहुत बढ़िया बाबा भीतर हमारी आंख के पीछे कौन है हमारे हाथ के पीछे कौन है हमारे दिल दिमाग के पीछे कौन है बैठा हुआ परमेश्वर उसके बारे में कभी बुद्धि हंकार नहीं